मतांतरण के साथ हमारा कोई विरोध नहीं है ये कह चुके थे उसका भाष्य चलेगा स्वासिद्धांत व्यवस्थासु। स्वासिद्धांत व्यवस्थासु का मतलब स्वासिद्धांत प्रतिपादन स्वासिद्धांत रचना नियमेशु भाष्ण कर रहे हैं अपनी अपनी सिद्धांत उन्होंने अलग अलग नियमों को रचना कर लिए हैं और नियमों का परस्पर विरोध है है ना? कौन कौन जैसे कपिल कणाद बुद्ध अर्त आदि दृष्टि अनुसार इनो द्वैतो निषिहा कपिल पतंजल का भी प्रश्न कणाद से गौतम और जैमिनी बुद्ध चारों लेना है अर्तमे जैन दोनों लेना श्वेतांबर दिगंबर इत्यादि और चार्वाक है ना। इसके अलावा भी दार्शिक चार्वितिहा निश्चिता द्वितियों के द्वारा अपने अपने सिद्धांत में अलग अलग नियमों की रचनाओं को निश्चित करके निश्चय कर बैठे हुए हैं कैसा है अंग निश्चय एवं एस परमार्थ हो इति तुरक्ता उन बस यह जो पराम परमार्थ है वो ऐसा ही है ये जो हम कर रहे हैं वही है ऐसा अपना अपना बोल रहे हैं, हर आदमी ये एवं ऐसे परमार्थो मे मोक्षा अभिलेषित्थ ऐसा ही है ऐसे अपने अपने आचार्य विकलों में वे अनुरक था और अन्य प्रकार हो नहीं सकता किस प्रकार से तत्र तत्र बैठे हुए हैं वो लोग। प्रतिपक्षिन प्रतिपक्ष पश्चिमता इसलिए वो अपना विरोधियों को भी दे करें हमारे कथन के विरुद्ध में कौन कौन बोल रहा है उनका सब पूर्ण पूरी नजर लगा हुआ है और जो शत्रुपक्ष हैं वो लोग कोई ग्रंथ वगैरह बनाएंगे तुरंत एक पंडित लगाएंगे आज 10-20 पंडित इकट्ठा कर देंगे कहेंगे आप उस पुस्तक मिलकर करके उस पुस्तक खंडन लिखो इस तरह से लड़ाई चलती आई हुई है इन लोगों की द्वैतियों का आत्मना पश्यंतः प्रतिपक्ष हम अपने प्रतिपक्ष को देखते हुए हम दुषंत उनके साथ द्वेश लगते हैं इत्येवम् किस प्रकार से स्वसिद्धांत में राग में द्वेष पर सिद्धांत में द्वेश्वेश दर्शन परस्पर अन्योन विरुद्ध अपने अपने सिद्धांत दर्शन निमित्त ही वो क्या करते हैं परस्पर अन्योन्यम परस्परम मन अन्योन्यम विरुद्ध भिरुध करते हैं यदि भाषा में कहीं दृढ़ शब्द नहीं आया है ना पूर्वाध में था दृढ़ निश्चित तथम और उसका निर्णय करने के लिए अन्योन वादी विरोध्यस्पर जो है वादी लोग विरोध का आचरण करता हो देखने को मिलता है अध्यवसियत है और उन लोगों का साथ हमारे अद्वित दर्शन का विरोध होता हुआ कहीं भी निश्चय हो नहीं सकता क्यों जो अद्वित दर्शन वाला अद्वित दर्शनी दर्शन का किया हुआ व्यक्ति अद्वित दर्शी वो क्या है वो सबका आत्मा ही है ब्रह्मित ही है वो सबका आत्मा ही है वो इसे किसके साथ विरोध करेगा वो तो विरोध भी नहीं करेगा और कोई उसके साथ विरोध नहीं कर सकते क्योंकि वो जो है वो उनका आत्मा ही है स्वात्मा से कौन विरोध करेगा दृष्टिकोण से कहा जा रहा है तैयार अन्योन विरोधी भी ऐसा अन्योन्य विरोध करने वाले उन लोगों के साथ में अस्मदीयो हमारा यह जो वैदिक दर्शन है कैसा दर्शन हमारा वैदिक दर्शन सर्व अन्यत्व सभी से अन्य भे रही एक दर्शन पक्षो। हाँ जीव एक दर्शन पक्षो। है एकत्र पक्ष हो जी भ्रशन ज पे किसी के साथ विरोध नहीं करता है यथा स्वास्थ्य पद आदमी जैसे क्या पर हाथ पैरों के पीछे कहीं लड़ाई होती है क्या कभी कभी नहीं बल्कि आपस में मिलजुल के बहुत बढ़िया काम कर देते जितने है जितने अवय व्य हाथ पैर आंख वगैरह तो गाड़ी चला लेते देख भी रहा है सामने कान सुन भी रहा है और आजकल तो लगा हुआ, लगा हुआ रहा है। बात भी कर रही है, है सुन भी रहे है क्या जवाब सोच भी रहे है दिमाग पूरे वहां है दूसरे तरफ सामने कौन सी गाड़ी अरे वो भी देख रहा है रात पर सब लगे हुए है को पकड़ा है कह ब्रेक को दबा रखा है कहे कुछ कहीं कुछ सब मिलके इतना सुंदर ढंग से काम कर देते इनका अपने आत्मा से कहीं विरोध नहीं है वही रहे था, स्वकीय द्वेषन न जाए थे और कदाचित जो है मान लो आपके अपने हाथ पर आपसे टकरा भी जाए हैं? तो क्या होगा उसे द्वेष होगा क्या? इस हाथ में इस हाथ पे लग गया कुछ काम करते वरते कुछ हो गया आपस में टकरा गया क्यों टकराया तुमने काट दे साथ को ऐसे कोई द्वेष करके कोई दंड दूसरा हाथ देंगे नहीं चलते चलते कई बार उधर पैर एक दूसरे टकरा जाते हैं आदमी लुढ़क जाता है रहेंगे पैरों को दंड दो काट कर फेंक दे इसको है जीवा दान को दृष्टान्त प्रत्येक अवयव में दृष्टान्त ले सकते हैं आप कितने बार दान जीवा को काट देता है कर देते के स्वस्थ कलाचित आचरते भी, भी द्वेषों पर क्यों? परत नहीं नहीं। उपद्रवे अक्षुद्रे कृदे इसी प्रकार द्वैत का अभिमान करने वालों के द्वारा उपद्रव किए जाने पर अक्षुद्र मैंने भयंकर उपद्रव खड़ा कर दिया काली लड़ाई झगड़ा करने को तैयार तो है अद्वैत सिद्धांत पर आक्षेप रूप है यह लड़ाई गाली से मतलब नहीं यहां तो अद्वैत सिद्धांत के ऊपर भयंकर आक्षेप कर देते तो अनिष्ट आपादन रूपे वा उपद्रवे अनिष्टादि आपादन रूपी उपद्रव्य पैदा करने पर भी क्षुत्रा केयुक्त का आकर्षित नहीं रहते हैं वो बिल्कुल खंडन करने में लगे रहते हैं अनेक तर्क जाल बिछा देते हैं, अनुमानों को प्रस्तुत कर देते हैं महाविद्या अनुमान बना लिया भयंकर अनुमान जिस अनुमान को समझना ही कठिन हो जाता है आदमी को ऐसे अनुमानों के अंदर खंडन करेगा बेचारा ठीक है भाई तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ तुम जो बोल रहे हो ठीक नहीं है उनके अनुमानों को खंडन कर देता है द्वेश भाव से समझाने के ठीक हो और वो समझाने दृष्टिकोण से नहीं कर रहा द्वेष रहे ये अंतर है।, कैसा पता चला आपको? उनके परत है हमारे अंदर क्या है सर्व अन्य भावितरता हम तो सभी को स्व से अभिन नहीं मानते पर परत बुद्धि ही नहीं है अद्वित दर्शन से समय दर्शनत्तम प्रतिज्ञात इस प्रकार से दर्शन को समय प्रतिज्ञा किया कथम प्रदर्शित यह प्रक्रिया प्रतिपन्न इस प्रदर्शित प्रक्रिया से कैसे प्रतिपन्न हो गया उस दोष अनास्पदत्ता भाष्यकार इसलिए वेदांत दर्शन दर्शन इसलिए है क्योंकि इस दर्शन में रागद्वेश दोष आश्रित नहीं है रागद्वेश आत्मिकुद्धि सम्य दर्शन प्राय आत्मिक बुद्धि है यही सम्यक है यह द्वितीय पक्ष पक्ष से विषय द्वारा के विरोधे माने वाचु युक्ति तो पूर्व कहता है महाराज द्वित पक्ष वालों के द्वारा अद्वित पक्ष के विषय पर अनेक प्रकार का विरोध खड़ा किया गया है आप कैसे कहते हैं अविरोध है हमारा उनसे किसी के साथ हमारा विरोध नहीं है आपका किसके साथ विरोध नहीं है तो दूसरा क्यों आप पर विरोध खड़ा कर रहा है आक्षेप कर रहा है एक तरफ का थोड़ा हो रहा है मामला दोनों तरफ होता है ना लड़ाई एक हाथ से तो ताली बजती नहीं वो विरोध कर रहा है उसका जवाब देने के चक्कर में आप भी विरोध कर रहे हैं एक तरफ से उनका सिद्धांत को सर परस्पर विरोध तो यहाँ भी नहीं रहा है बीच तो तो तो में आप कैसे कह दिया अविरोध हाँ है हमारा उनके साथ यह पूछे जाने पर वाक्य प्रगपने कैसे कर दिया जवाब में कह रहे देखो ऐसी बात नहीं है स्वत पर्यालोचना हमारे अपने मत पर पर्यालोचना करके विचार करके देखो तो विरोध की गुंजाइश कहाँ है वास्तव में अद्वैतम परमार्थो अद्वैत पर ना न विरुद्यते कहते हैं कि अद्वैत है और द्वैत उसी का कल्पित भेद भेद मा माने उसी अद्वैत पर कल्पित भेद है द्वैत ऐसा यह हमारा सिद्धांत हमारे मत में परमार्थ अद्वैत है हाँ? और व्यवहार क्या है कल्पित भेद है जो द्वैत है वो कल्पित भेद है और अद्वैत हमारे मत में परमार्थिक सत्य है और उनके मत में ऐसा नहीं ये दोनों ही सत्य है ना समस्या है परमार्थ में भी द्वैत तो है व्यवहार भी द्वैत नहीं परमार्थ परमार्थिक रज्जू भी सत्य हो और सर्प भी सत्य हो जाए हो, कैसा हो सकता है उनका यही कहना है रज्जु भी सत्य है जैसा वैसा आपका सर्प भी सत्य है तभी आदमी को डर लगता है सब कुछ होता है और तो हम लोग कहना नहीं नहीं, नहीं रज्जो मात सत्य है और सर्व तो कल्पित है है और सर्व मिथ्या है इसलिए हमारे मत में मतवैत पारमार्थिक है और पूरा द्वैत क्या है हमारे मत में है मिथ्याम उनके मत में उन द्वैतवादियों की दृष्टि में तो उभयता परमार्थ तो अपरमार्थ था व्यवहार था दोनों प्रकार से द्वैत ही है ना समस्या तो मोक्ष में भी वो भगवान और अपने को अलग ही रखना चाहते हैं हम तो भगवान के दासी रहेंगे मोक्ष काल में भी हम तो उस भगवान के चरण के धूल बने रहेंगे यहाँ उनके कपड़ों पे जो है कोई बटन बन जाए कहीं कुछ हो जाएंगे हम तो अलग ही रहेंगे हम भगवान नहीं होएंगे और क्या आज की जो खाशा हुए अरे बटन बहुत बड़ी चीज होती है आजकल लोग कितने फैशन वाले पहनते कि नहीं पहनते कुर्ता में देख लो आप लोगों कीर्तन लो नहीं सोने का अलग बात है है फैशन बनाती लो ओल्ड तो राजा महाराज लो पहनते थे कथा कर लो महात्मा लोग थोड़ी पहनते थे महात्मा वो की बात हो रही है यहाँ ये फैशन वाला पठन लगा रहे हैं महाराज लोग है गृहस्थी करे तो कोई बात नहीं अरे महात्मा इसलिए पहन रहे ना कि हम भी ऐसे हो जाएंगे वहां भगवान के पास भगवान के पटल बनेंगे <laughs> इसके लिए स्वयं के पटल को बढ़िया बना रहे थे तो परमार्थ परमार तो और व्यवहार दोनों प्रकार से द्वैत है ना समस्या तो यहाँ है ऐसी स्थिति में उनके साथ तेनाशन का विरोध बिल्कुल नहीं होता है मिथ्याभूत द्वैतेन अद्वैत विरोध मितया भूत द्वैत के साथ अद्वैत का कभी विरोध होता ही नहीं है परमार्थ भू तेरे विरोध से दीदी द्वैत भी परमार्थ और अद्वैत भी परमार्थ हो तब तो विरोध हो जाता है दो परमार्थिक वस्तु कैसे तो हो जाए वो भी परस्प वृद्ध स्वभाव वाले परस्पर वृद्ध स्वभाव वाले दोनों के दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं जैसे अग्नि ठंडा भी और गर्म भी हो दोनों कैसे हो जाएगा या तो गर्म हो गया तो ठंडा गर्म करके सर्वानुभव सिद्ध है तो फिर ठंडा हो नहीं सकता और आपको आग में ठंडीपन महसूस हो जाए तो क्या माना जाएगा उसको भ्रांति है ना मिथ्या अनियमित हो सकता है किसने मंत्र कर दिया या जड़ी आपने ऐसे कोई पकड़ लिया है और आग पर चल रहे हैं आग ठंडा ठंडा ठंडा बर्फ जैसे लग रहा है आग पर चल रहे हैं लग रहा है बर्फ पर चल रहा है कारण क्या है मंत्र से अग्नि की दहाकत स्तब्ध जड़ी बुटिया ऐसी जड़ी बुटिया हाथ के लिए, लिए वे चल रहे हाथ पर चल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा मंत्र तंत्र, जड़ी ये सब अनेक प्रक्रिया है इससे अग्नि को आप स्त कर लिए जल को स्त कर देते हैं अनेक प्रकार से होता है बहता पानी को फर्श जैसा बना दिया चल रहे लोग तो चल रहा है वो अलग वो तो सिद्धि है लगीमा सिद्धि है ना हल्का हो गया वो लघिमा सिद्धि क्या होता है लघुपन लाना गरिमा भारीपन लाना इस सिद्धियां थी उनकी आवाज सिंह और आराम से आप जो कर रहे तो मंत्र आदि मंत्र तंत्र से कर रहे हैं। इसलिए कहते कि देखो जहां दो पारमार्थिक वस्तु मानने लग जाओ दोनों के द्वारा परमात्मा द्वैत भी और अद्वैत भी तब तो विरोध होगा निश्चित रूप में कोई संख्या नहीं तथा तो द्वैतमेव तो नास्तिक ऐसा हमारे मत में है ही नहीं लेकिन उनके मत में तो है द्वैती राम परमार्थ अपरार्थ रा द्वितम व्यवहार गोचरभूतम बोल रहा हूँ सब द्वैतियों के मत में परमार्थत्वना और अपरमार्थ दोनों ही द्वैती ही है व्यवहार का विषय भूत वस्तु भी परमार्थकीय बोलते हैं ये जो जगत है ये भी सत्य है परमात्मा भी सत्य है तो वहां पर झगड़ा हो जाएगा एक ऐसा हो सकता है मामला तच संप्रति पन्न द्वैतव मिथ्या और वह जो सरमत द्वैत है उसको हम मिथ्या मानते ऐसा जब सिद्ध हम कर, कर लेते हैं स्वीकार कर लेते तो हैं नद्वित विरोध है शक्तिशंको बहुत द्वैत का साथ में अद्वैत का विरोध की आप आशंका भी कहते हैं के तुना में भाषिकारे किस हेतु के आधार पर आप कह रहे हो द्वैतियों के साथ आपका तो कोई विरोध नहीं होता जवाब में कह दिया अद्वैतम परमार्थो तो ही ये मने ये हमारे मत में अद्वैत ही एकमात्र पारमार्थिक वस्तु है द्वैतम मने नान द्वैत क्या है जो जागर स्वपनाध अनुभव में आ रहे हैं अंगो जो ना तरैत भेदेद श्लोक में जो तदेद है न उसका साम तेदी तदेद ष्टी तत्व है ते क्या अद्वैत से भेद अद्वैत का जो भेद है उसका तदेद तर कार्यर्थ उसी का कार्य है सार जगत कार्य मन किस प्रकार से कार्यकह रेवा श्रुति सं एक श्रोत है एक में वह द्वितीय था और उसने संकल्प किया और तेज का सृष्टि की छ दो तीन चांदो छो छिश्रोत स्पष्ट है ना इससे वो क्या था अद्वैत पारमार्थिक था और वही तेज आदि द्वैत रूपेण भासित होने लगा सृष्ट हो गया विवर्तवाद कर ले जा रहे हैं विवर्त बताएंगे कार्य कैसा अगर विचार आएगा अभी पहले कार्य कारण में दिखा दे जान बुझ करके अद्वैत का कार्य द्वैत तब तो अद्वित कारण है जैसे किसी कार्य का कारण भी नष्ट हो जाता है कारण नष्ट कार्य भी नष्ट हो जाता है वैसे अद्वैत भी नष्ट हो जाएगा नी सब परिणामवाद आरंभवाद सब करेंगे अब उपच इतना युक्ति भी है पहले हम बता चुके स्वचित स्पंदनावे समाधो अभाव देखो जब आपका चित में किसी भी प्रकार का स्पंद नहीं है स्पंद नहीं है उन्हें वासना को लेकर के या बाहु विषय को लेकर के कोई वृत्ति विशेष विशिष्ट वृत्ति उत्पन्न नहीं हुई है ऐसी अवस्थाएं तीन अवस्था लोग में प्रसिद्ध एक समाधि अवस्था दूसरा मूर्छा अवस्था तीसरी सुशुप्ति अवस्था इन तीनों अवस्था में ज्ञान हो कर रहे हैं कोई भी विशिष्ट वृत्ति नहीं है जागृत में जैसा होता है ना इंद्रिय जन्य विशिष्ट वृत्ति होता है और स्वप्न में वासनामयी विशिष्ट वृत्ति होती है ये दोनों ही नहीं है सुशुप्ति में मूर्छा में और समाधि उस समय क्या रहेगा वे वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है अद्वैत ही तो है ना वहाँ पर समाधि में भी अद्वैत है मूर्छा में भी अद्वैत है सुषिप्ति में भी अद्वैत होता है इसलिए अद्वैत ही पारमार्थिक पार्थिक अवस्था से आप जब निकल के बाहर आते हैं तब अतभेद उच्चते इसलिए हम कहते हैं उसी अद्वैत से आपको भेद आकार को प्राप्त करके भेद को ग्रहण कर लग जाते हैं तद्वैत तो करके कहा जाता है इस तरह से भी है में भले विवेक कम करें न करें वास्तव में, में हम क्या अद्वैत है हैं। और स्वप्र में अपनी ही वासनाओं को लेकर हम अपने आप में कल्पना कर बैठे हैं द्वैत को और जागृत में भी आकर के अनेक जन्म कर्म फलादि रूप भोग कराण तो कर्माधीन होकर के और के माध्यम से विषम और सम हुआ बाह्य को हम अपने से अनुभव कर ले रहे हैं हम अपने से बना लिए। भी हमारी बनी हुई है अपने ही प्राक्रमाधीन होकर करके उसी के कर्म के वजह से विभिन्न प्रकार के संकल्प विकल्प होकर के सर्वानुभव हमारा हो रहा है इस प्रकार से जागृत और सब्र स्वकित स्विद्या द्वारा निर्मित स्व अधिष्ठान आत्म तत्व में ही स्वस्वूत में ही अनुभूत कल्पनात्मक द्वैत द्वैती न तो तेजा वे जो लोग हैं द्वैतवादी लोग उनके मत में कैसा है लेकिन परमार्थत अपर उत्वैतम पर ले लेते हैं परमार्थ यदि जागृत स्वपन पर शक्ति उभता दृष्टि अभ्रांता अयम हेतुपक्षों न और बात यह है वे लोग भ्रांति सी करके द्विदृष्टि वाले हैं और हम लोग अद्विदृष्टि वाले अप्रांताना अस्पम अद्वित अभ्रांत हम लोगों का अद्वित दृष्टि है और भ्रांत उन लोगों का द्वैत दृष्टि होती है तेना इसलिए अयम हेतु न इसी है कारण से हमारा कहना है अस्मत पक्षों न कोई विरोध नहीं होता क्योंकि द्वैत भ्रांति मूलक तेना द्वैत से भ्रांति मूल तत्व न क्योंकि भ्रांति से जन्य ज्ञान का यथार्थ ज्ञान के साथ विरोध नहीं होता क्योंकि भ्रांति से ज्ञान का यथार्थ ज्ञान बाधित कर देता है तो विरोध कहां से रह जाएगा विरोध तब न हो अगले आदमी खड़ा रहे हम मरेंगे आप आए आपको देख के अगले का हाथ फेल हो जाए विरोध क्या रह जाएगा वो आदमी जिंदा हो आप भी जिंदे आदमी सामने खड़े एक दूसरे को क्रोधावेश आ रहा है तब न लड़ाई कुछ होने वाला है नहीं तो कहां से होना ज्ञान उत्पन्न होता है तो होता क्या है सर्वि नष्ट ही हो जाता जा। है ही, ही जाएगा तो विरोध का ऐसा रहेगा जैसे अद्वित ज्ञान उत्पन्न होते ही दृत ज्ञान नष्ट हो जाएगा या सुषिप्त में आप जाते ही क्या होता है जागृत और सप्तहा हो जाता है फिर विरोध का रहेगा इसलिए कल्पित इस द्वैत के साथ में अद्वैत का कोई विरोध नहीं है में क्या होता है जिस शिफ्टी में वैसे ब्राह्मि में भी जागृति संयमी तो कहा ना इसलिए जागृति संयम एक बार हम अद्वैत जग गए उसके बाद में तो ये द्वैत रहते हुए भी हमारे लिए नहीं है मिथ्याभूत है अतिवके साथ हमारा कोई विरोध नहीं हो सकता क्या प्रमाण है इंद्र माया इंद्र इंद्र कौन है ईश्वर द्वैतीय प्रमाण दे रहे इंद्र माया भीमन उपाधि भी पुरुप बहुरूप्रद पांच उन्नीस प्रत्येक देती है यहाँ टिप्पण कार्य जान करके इंद्र मन ब्रह्म परमात्मा ईश्वर उपाधियों के माध्यम से बहुत रूपता को प्राप्त के समान प्रतीत होता है न तो तद्वित चार तीन तेईस में कहा न तो तद्वित श्रोत वास्तव में वह कोई द्वैत द्वितीय है ही नहीं अद्वैतीय अभ्रांतित प्रमाण है न तो तद्वित अस्थि यथा मत्त गुढ़ गजारूढ़ो अहम वाह प्रति तम न अविरोध बुद्धिया तद्वत् हाथी पर चढ़ा हुआ व्यक्ति उन्मत्त व्यक्ति क्या कह रहा है वो मैं तुम्हारे प्रतिद्वंदी हाथी पर चढ़ा हुआ हूँ मेरी ओर तुम तो अपने हाथी को आगे बढ़ाओ कह दिया लेकिन नीचे आदमी कैसा है जमीन में खड़ा है मैं तुम्हारा विरोधी हूँ तू तो भी हाथी पे कड़ा है तुम अपने हाथी मेरे सामने ला हम आपस में लड़ेंगे। तो युद्ध का नियम है ना हाथी वाले हाथी वाले से घोड़े वाले घोड़े वाले से पैदल वाले पैदल वाले से रथ वाले रथ वाले से ये नियम है युद्ध का लड़ने उनमें भी तलवार वाला तलवार वाले के साथ धनुषान वाला धुनुषाण वाले के साथ त्रिशुल वाला त्रिशूल वाले के साथ गदे वाला गदा वाले के साथ ये मैं ना युद्ध का वो कहेगा मैं हाथ पे हुई नहीं मैं तो पैदल हूं पैदल वाले का हाथ के साथ को विरोध नहीं प्रती मत गजारूढ़ के प्रति कह रहा है मैं गजारूढ़ तुम अपने वाहन को मेरे तरफ ले आओ मैंने अपने हाथी को मेरे तरफ हांग के ले आओ ताकि हम आपस से भिड़ सके यदि ब्रवाणम ऐसा कहने के कहते हुए तम प्रति नती अविरोध बुद्धिया तद्दत्त उसके प्रति फिर उसको लेके नहीं जाएगा अविरोध बुद्धि से उसी प्रकार बहुत जबरदस्त मत गज तो मत आदमी का विशेषण नहीं करना मत गज के ऊपर बैठा आदमी और नीचे वाला आदमी पागल है जो है खड़ा है जमीन को वो पागल है वो कह रहा है पागल है तो बड़ा हाथी वाले को मैं हाथी पे बैठा हूं पागल है ना दारूपया है है जमीन में खड़ा जमीन पर खड़ा है और बोल कह रहा है मैं हाथी में बैठा हूं तुम अपने हाथी मेरे तरफ लाओ मैं तुमसे लड़ूंगा वो हाथी सामने हाथी से पूछा नहीं रहेगा बोल हाथी पर बैठा वाजी वे की वो नहीं हम तुम्हारा तरफ नहीं लाएंगे हमारा तुम्हारे विरोध ही नहीं है युद्ध तो पैलन वाला आदमी नहीं लड़ नहीं सकते युद्ध का नियम के अनुसार दोनों तरफ दिया जा सकता है विषय प्रमाण मूलम आवृदमित दृष्टान्ति न उपादेती देखो दृष्टान कार्य कारण द्वैता सिद्ध है इस तरह से द्वैत क्या है कार्य अद्वैत कार्य कार्य और कारण का विरोध होता नहीं इसलिए द्वैत और अद्वैत का कभी कोई विरोध ही नहीं हो सकता नाम, सकतालोचना तो द्वैत पक्ष और अद्वैत पक्ष विरुद्ध न नवती इसलिए अद्वैतों का द्वितीय का प्रातिक पक्ष पर्यालोचना तो प्रारंभिक पक्ष के चिंतन करके देखिए वास्तव में द्वैत पक्ष के साथ अद्वैत पक्ष कोई विरोध नहीं हो सकता है क्यों उनसे भी पूछिए आत्मा सवय है कि निरवय कोई भी हो सब दर्शन वाला क्या मानेंगे आत्मा को निरवय भी मानते कोई सवय नहीं मानता और सभी उसको नित्य ही मानते हैं ना क्या नित्य मानते कोई नित्य ही मानता है फिर क्या हुआ आत्मा के स्वरूप चिंतन की बात जहां तक की बात है उसके नित्यत्व निर्वयत्व ये सब सभी को माननी है आप परिमाण में लड़ जाए भले कोई शरीर परिमाण कहता है कोई अनुपरिमाण को कहता है कोई व्यापक कहता है बात अलग ये मुख्य जो मूलभूत जो मूलभूत पक्ष है आत्मा की उसमें कहीं किसी को विरोध नहीं बनता नहीं तो उनका अपना सिद्धांत हानि हो जाएगा नित्यता आत्मविनाशी तो हो जाएगा कैसे कोई दर्शन वाले अपने आत्मा को सावी मान सकता है शांति हो योग हो न्याय हो मीमांसा हो वैशेषिक हो कोई भी दर्शन वाला है अपने आत्मा को कोई विनाशी नहीं ठहराता विनाशी आपके स्वरूप को प्राप्त करना मोक्ष है ऐसा कोई नहीं मानता सभी चाहते मोक्ष कैसा हो अविनाशी और नित्य हो और उसके लिए वो आत्मा को सभी को नित्य मानना पड़ता है निरवय मानना पड़ता है तथा भाषा कहते पर ब्रह्मविद आत्मैती परमार्थ था द्वितियों का आत्मा कौन है यह जो ब्रह्मविद है वह सकल द्वितीयों का आत्मा ही है ब्रह्मविद्ध द्वितीय नाम क्यों उसकी दृष्टि में द्वैत से भावित है ये सर्वगा स्वरूप ही आत्मा ही है इसलिए हे इसी हेतु को लेकर हमारा कहना है हमारे वेदांत पक्ष का इन अन्य द्वैतवादी पक्षों के साथ में कोई विरोध नहीं है तब पुरपस्थ कहेगा अच्छा फिर तो अद्वैत ही द्वैतपूर्ण परिणाम को प्राप्त हो गया परिणाम खड़ा हो जाएगा अद्वैत द्वैत रूप में परिणाम को प्राप्त हो गया दूध जैसा दही हो जाता है फिर दोबारा दूध बनेगा क्या वापस हो नहीं इसे तुम्हारा दोबारा अद्वैत होगा ही नहीं अद्वैत था मान भी लो मैं और परिणाम हो गया है जब परिणाम हो गया दोबारा अद्वैत कहां से अनुभव में आएगा आपको फिर अद्वैत मोक्ष सिद्धांत भंग हो जाएगा परिणामवाद मान लेंगे तो उपलक्षण आरंभवाद में भी हाल है आरंभवाद में भी सावय मानना पड़ जाएगा समस्या खड़ी होगी तब भी तीसरे कहते हैं फिर अद्वैत में द्वैता परिणामवाद के द्वारा उत्तर में हम क्या करना चाहते विवर्तवाद स्थापित करने के लिए कार्य हो रही है माया तत्व तो भिद्य माने ही मर्त्यता व्रजेत वह मर्त्यता व्रजेत वने विनाशी हो जाएगा माया से इसलिए इस अज को मैं भेद परिकल्पना हुई है ऐसा हमारा मत ही मन यारे तदत यह जो द्वैत है माया भिज्य माया के द्वारा ही द्वैत भाव प्राप्त हो रखता है न अन्यथा अन्य किसी प्रकार से नहीं बने परिणामवाद नहीं आरंभवाद भी नहीं नान्यता कथन च किसी प्रकार से भी आप अन्य प्रकारों को अपना करके अद्वैत द्वैतोत्पत्तिया वर्णन नहीं कर सकते क्यों यदि वास्तव में तत्वत विद्यमान भेद हो जाए कार्य रूप उत्पन्न होने लग जाए फिर तो जो स्वभाव से अमर था जो अमृत था वो क्या हो जाएगा आत्मा? भाव को प्राप्त होने लगेगा, अर्थ विनाशी हो हो जाएगा, या खड़ा तो कर दिए विमतो भेदो मिथ्या भेदत्वा शंकर तो विवादास्पद द्वैत रूपा जो भेद है वह तो मिथ्या है क्यों भेद होने से जैसे रोग वसा दो चंद्र में दिखाई देता हो उसी प्रकार से और विमदम तत्व तो भेद रही अद्वैतम अद्वैत कैसा है तत्व तो, तो भेद रही तत्व तो पारमार्थिक भेद रहित है क्यों निरवयत्वात नित्य अज्वाच वितर गणा मृदावृत निरय होने से नित्य होने से और अज होने से में था मृतिकादिवत मृदविवत दृष्टांतर दृष्टानी को मन में नान ने था अजम कथन च नूसरी कार्य कार्य का दूसरा पाप कहा गया भाष्य द्वैतम अद्वैत भेद आपने कहा ये जो द्वैत है वो अद्वैत का कार्य है जैसा आपने कर दिया जैसे तो का भी में जो पारमार्थिक सत्ता है वो क्या हो जाएगा कार्य में भी आ जाएगा ये अद्वैत पारमार्थिक सत्य है तो कार्यभूता जो अद्वैत है वह भी परमार्थ सत्य हो जाएगा यदि कस आशंका ऐसी किसी की आशंका हो सकती है इत्यता उसके जवाब में यह कार्य का आरंभ हुई है यद परमार्थ शब्द अद्वैतम जो परमार्थ शब्द अद्वैत है माया विजय जो पारमार्थिक अद्वैत वस्तु है उसमें जो कार्य है वह माया सेवा विवर्तवाद है माया सेवाने का मतलब ही विवर्तवाद प्रारंभवाद भी नहीं है परिणामवाद भी नहीं है कि ऐसा है ए तक कईमिरी का नेक चंद्रवध ये जो द्वैत है उसी प्रकार है जिस प्रकार से तिमिर दोष कारण से आंकोंग से दिखाई दे रहे हैं रज्जु सर्वधारा भेद ही स्थान रज्जु जो है सर्प धारा दंड भूचित्र इत्यादि भेदों के द्वारा भाषित होता है उसी प्रकार न परमादो वास्तव में नहीं है क्यों निरवत्म आत्मा निरवय है निरवत् वस्तुन स्फुटनधर्म आशंक्यामें विभागधर्म वेदाधिकन निरव होने पर भी तो वस्तु भेदाधिकरण हो जाएगा विभाग धर्म वाला हो जाएगा ऐसे नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है अन्यता भाव को प्राप्त करके कार्य उत्पन्न होता है भेद उत्पन्न होता है, है निरवय में संभव नहीं है तो लोक भारम क्या देख रहे हैं लेकिन सवयम ही अवय अन्य जो सवय पदार्थ होता है वही अवयम का अन्य भे कोई दिखता होने से आत्मा कैसा है अजय नान्य था कथंशन प्रकार प्राय अन्य किसी प्रकार से परमार्थत्वेन परमार्थत्व निचे अन्य मतलब परमार्थत्म्यता न को दोबारा ना, ना भी दे दे। नहीं है और नान्यता न को दोबारा पाठ मात्र किया गया है कि केन प्रकार ने किसी भी प्रकार से वास्तव में कार्य की उत्पत्ति आप नहीं कह सकेंगे बिना विवर्तवा माने बिना माया की सहायता को लिए आप जो है किसी भी प्रकार द्वे से अद्वैत द्वैत उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर सकते एकमात्र तरीका यही है आप अद्वैत है आपसे जो जगत उत्पत्ति की जो बात कही जा रही है वो अविद्या की महिमा है माया की महिमा है आप में विवर्त होकर के दिखाई दे रहा है पत्तु तो विद्य माने मान लो कोई कहीं वास्तविक उत्पत्ति मान लो तत्वत विद्यमान है तत्वतः भेद रूपा कार उत्पन्न हो गया मान तो अमृतम अजम अद्वैम स्वभाव सन मर्द था जो स्वभाव से अमृत था अज था अद्वैता वह क्या हो जाएगा वह को प्राप्त हो जाएगा मर्दता को प्राप्त हो जाएगा जैसा अग्नि स्वभाव क्या था उष्ण वह शीतता वृजित शीतता को प्राप्त हो जावे उसी हो जाएगी वास्तव में कार्य होने लग जाए इन वास्तव में ऐसा होता नहीं तत्म और विपरीत गा कभी भी किसी भी सिद्धांत में किसी को भी इष्ट नहीं है जिस चीज का स्वभाव एक दर्शन वाले मान लिया अग्नि का स्वभाव गर्म है कौन कह रहा है उसके विपरीत में ठंडा है कोई है दर्शन जल का स्वभाव ठंडा ये सभी दर्शनों का सिद्धांत है। कोई दर्शन वाला नहीं कहता कि जल गर्म होता है अग्नि ठंडी होती है वायु कड़क होता है आकाश भारी होता है और पृथ्वी हल्का उड़ के घूमता है ऐसा कोई भी दर्शन वाला आज तक नहीं बल्कि सभी दर्शन वाले एक है तो पृथ्वी भारी है आकाश निरवय है वायु बहता हुआ वस्तु है है ना जल ठंडा है अग्निग्रह है सभी दर्शन वाले यही कहते करते क्यों वस्तु के स्वभाव के विपरीत कोई कथन कर ही नहीं सकता है और वस्तु के अपने स्वभाव को त्याग करके कुछ अन्य भाव को प्राप्त होना स्वीकार कर लिया जाए फिर आपको कहना पड़ेगा वो वस्तु का स्वभाव ही नहीं था जब पहले आपने कहा है वो वो वास्तु उसका स्वभाव ही स्वभाव होता तो अन्यता हो नहीं सकता विपरीत हो नहीं सकता विपरीत हो गया का मतलब वो पहले आपने जो बोला है स्वभाव करके आपकी भ्रांति और स्वभाव ही नहीं हमेशा गर्म जैसे नहाने वाले गर्म जली पीने वाला गर्म जली देखने वाला कह दे जल गर्म होता है हमने तो कभी ठंडा जल देखा ही नहीं तो क्या कहेंगे उस आदमी को बोले जिंदगी तो गर्म ही देखा ना जल को क्या कर तब भी हमें उनको कहना पड़ता है भले तुम जिंदगी भर देख लिया गर्म पानी है सदा उसके बावजूद पानी कभी गरम होता नहीं। जो तुम्हारे मन में है पानी गरम है करके पानी का स्वभाव गरम है करके वह भ्रांति है कहना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा जिसे भ्रांति पूर्वक हमने अन्यता रूपे न स्वभाग वर्ण कर उतनी हमारे वस्तु का वास्तविक पार्थिक स्वरूप नहीं हो जाता सर्व प्रमाण विरोधा बहुत सुंदर जवाब दे दिया क्योंकि प्रत्यक्षादी सगल प्रमाण के साथ विरोध हो जाएगा वन आदियों में शीतता को अस्वीकार कर लोगे फिर तो सगल प्रमाणों के साथ विरोध होगा नहीं प्रत्यक्षादी वन्यदि के शैत्यादि का कर विषय करो दी थी कि प्रत्यक्षादि में कोई भी प्रमाण नहीं है ऐसा जिससे वन्य में आप ठंडापन को सिद्ध कर सको बल्कि जो सिद्ध करना भी चाहेगा उसको खंडन कर देते हैं वन अनुमान किया वी अनुष्ण है क्या जवाब दिया नहीं बारित्रस्तु है क्यों? प्रत्यक्ष जो कहता है अग्नि ठंडा है उसके हाथ पर अग्नि दे देना है ना कोयला जला करके चलता हुआ कोयला गरम गरम कोयला रख दो, दो हाथ में पता लग जाएगा स्पर्शन से नीलिए जा सिद्धांत है अज जो अभ्य आत्मा है तत्व वह माया से ही कार रूपा भेद प्राप्त होता है न परमार्थता ये, अव्यय विदिते जो द्वैत है कभी नहीं हो सकता अपने पक्ष का कथन करके स्वयुद्ध पक्ष में अनुभाष्य दूषित अपने ही स्वयुद्ध में अपने गुट के कुछ लोग वेदांती हैं, कहने के लोग भी वेदांती हैं, लेकिन वास्तविक जो केवलाद्वैत है उसको स्वीकार नहीं करते कौन है वो भर्तृप्रपंच स्वयु पक्षम क्या मानते हैं वो संसार दशम द्वैतम सत्यम मोक्ष दशम तो अद्वैतमिति द्वैताद्वैतवादी वेदांति एक देशी मतमित्यर्थ तो क्या कहता है संसार दशा में द्वैत सत्य है और अद्वैत मोक्ष दशा में संसार दशा में अद्वैत नहीं द्वैत मोक्ष दशा में अद्वैत है द्वैत नहीं दोनों ही सत्य अपने अपने जगह पर ऐसे मानते तो हैं भरते प्रपंच अपने वेदांतियों में से एक देशी है वो उनके मत को उठा केचिद उपनिषद व्याख्याता दूक अजात आत्मतत्व अमृत स्वभाव जातिपत्ति स्वभाव उत्पत्ति मानते हैं ब्रह्म वास्तव में जगद्रपेण उत्पन्न हो इस संसार दशा जगत भी सत्यो कहचि कचिथ कैसे उपनिषद व्याख्याषद की व्याख्यान करने वाले लोग ये भी वेदांति ये ब्रह्मवादी ब्रह्म को मानने वाले लोग किंतु वावदुका, वाचाल लोग तो बटबड़ा रहे हैं सही समझे भी बड़बड़ -बड़ करने वाले लोग हैं ये क्या बटबड़ा रहे हैं वो तो कार्य का कार बता रहे अजात भाव से अजातो मृदो भावो मर्तता कथमेष्यति था अजात शिव भाव से अजन्म आत्मतत्व मान, तो मान रहे भाव जो है अजा, अज आत्मतत्व अजात है अजन्मा उसका कोई कारण नहीं है लेकिन वो इस जगह कारण मान रहा है आत्मा उत्पन्न नहीं है आत्मा अजात है आत्मा का कोई कारण नहीं किंतु आत्मा जगत भी है आत्मा से जगत पैदा हुआ अतएव जगत भी सत्य आत्मा भी सत्य कारण भी सत्य कार्य भी सत्य मिट्टी भी सत्य घटा भी सत्य है तंतु भी सत्य कपड़ा भी सत्य है ऐसा लेना चाह रहा है अजात भाव से जाति मच्छन जाति मैंने उत्पत्ति मच्छन उसकी उत्पत्ति चाहते हैं लोग वादी अजातो ही अमृदो भावो मर्तम खत्म लेकिन हम उनसे कहते भाई बताओ जो पदार्थ स्वभाव से अजन्म और अवर अजा तो अमृतो भावो जिस आत्म तत्व का स्वभाव क्या है अजन्मत्व और अमृतत्व वह मृत तम खत्म सत्य मरणशीलता को कैसे प्राप्त हो सकेगा नहीं हो सकता ए, क्योंकि जात से ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म अमृत से जन्म सिद्धांत वेदा गीता न्याया हुआ है इस न्याय के आधार पर भी कहते हैं कि भाई देखो यह हो नहीं सकता है वा वा अजात से व आत्मतत्व से भाषा अजात सेवा अजात कौन है आत्मतत्व कैसा और वो अमृत अमरण स्वभाव वाला है स्वभाव तो अमृतोष उसके स्वभावै जाति में उत्पत्ति में स्वभाव से उत्पत्ति मान बैठे अतएव उस उत्पत्ति को क्या मानते हैं? परमार्थदेव तो परमार्थदेव भी उत्पत्ति हो रखी है उसकी ऐसे मानते तेषा मते उनके मत में हमारा कहना है जात यदि उत्पन्न है तो तदेव मर्तता में शती अवश्य निश्चित रूप मर्तता को प्राप्त होगा ही सच अजात अमृत हो भाव स्वभाव लेकिन आपने किया है वह आत्मा अमृत स्वभाव वाला है अजात स्वभाव वाला है ऐसा होता स्वभाव तो आत्मा न आत्मा कथम मर्दता ऐसा होता वो हो आत्मा किस प्रकार से तुम कह रहे हो कि विनाशी भाव को द्वैत भाव को वास्तव में उत्पन्न होकर प्राप्त हो गया ऐसा आप कैसे कह सकते हैं अर्थात न कथंजन सैपरीत भाव को वाकई प्राप्त हो नहीं सकता है अतएव उस अद्वित द्वैती उत्पत्ति एकमात्र विवर्तवा कल्पित उत्पत्ति मात्र माना जा सकता है वास्तविक उत्पत्ति तो हो नहीं सकता